सूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला कथाओं में का हम सब अमृतपान कर रहे हैं वेद की इन पावन गंगाओं में हमने जाना कि एक सुपरफिशियल सतही जिंदगी है जो संप्रदाय और सांप्रदायिक सोच हमको देती है और एक उस अनंत का होकर उस अनंत में मिलकर जीने की कल्पना है जो हमें धर्म देता है और वेद में हम इसे बड़े ही तर्क संगत रूप से अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझ रहे हैं मेरा अंतर जगत ही मेरा स्वजगत है जहां परमात्मा का लीला अवतार गगटवासी आत्मा श्री कृष्ण कहूँ तो भी श्री राम कहूँ मेरा अंतर आत्मा ही वो घटगटवासी परमात्मा का लीला अवतार है और जब आत्मा श्री राम है तो उनको समर्पित भक्ति का भाव भूमि सुता जानकी है हम सब है क्योंकि हम भी मट्टी से अन्न में और अन्न से इस दुर्लभ मनुष्य योनि में आते हैं तो जीव रूप हम सब जानकी हैं दस इंद्रियों को निग्रह करने वाला रथ लेने वाला बांध लेने वाला मन दशरथ है और जब दस इंद्रिया दस मुंह बन जाती हैं, तो हम ही दस मुंह वाले क्या बन जाते हैं दशानन रावण और एक सतही जिंदगी जीने लगते हैं वही सच है वही सब कुछ है हमारे लिए अंधता को जीना अंधता को बरतना और अंधियोनियों में भटकने को चले जाना तो कहा मन ही दशरथ है और मन ही दशानन है और जब मन दशरथ है आत्मा मेरा श्री राम है जीव रूप मैं ही भक्ति स्वरूप जानकी हूं जीव जानकी आत्मा श्री राम तो ये शरीर अवध है अवध माने जिसका कोई वध न कर सके और इस भाव के जाते ही राम गए तो गई अयोध्या इसका वध हो जाता है इसी को लीला कथाओं के द्वारा हमने कथाओं में भी देखा कि किस प्रकार गुरुकुल में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम धारण करते हैं। योग स्थित मन योगी, योगी लक्ष्मण है जो राम रूपी लक्ष्म स्थिर हो गया है भक्ति में रत भाव भरत है और हर प्रकार के असत्य ज्ञान और अंधता का मारने वाली नष्ट करने वाली जो मनोवृत्ति है वो रिपुसूदन शत्रुघ्न है ये मेरा अंतर जगत है जहा कौशल्या सब पीड़ाओं को पी करके भी कौशल्या सारे शूलों को सह करके भी असंख्य शूलों को सहने के बाद भी सबका भला चाहे ये भाव मां कौशल्या है और प्राणी मात्र से समभाव रखना है सचराचर में सुमित्रा सबसे दिव्य मित्रता रखनी है दो ही बेटे हैं एक कौशल्या नंदन को अर्पित है तो दूसरा के कई नंदन को अर्पित है और कह कई हमारी जिज्ञासा है जिसके कारण हम इकट्ठे मनोवृत्ति है है।, के है ना कह कही कहे कही कहने कही ये जिज्ञासा रूपी मनोवृत्ति को यहां एक तरफ विशुद्ध इतिहास है दूसरी तरफ भगवान वासुदेव के ही कहने पर इसे गुरुकुल शिक्षा में हर बालक को उसका संपूर्ण जीवन और स्वरूप पढ़ाने के लिए इसको आध्यात्मिक स्तर देने के लिए हमने इतिहास को रहस्य लीला कथा में ढाला था आज से छ हजार वर्ष पूर्व इतिहास भगवान श्री राम का साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराना है और इस बात को अब सारे विश्व ने एक मत से स्वीकार लिया है क्योंकि धनुष कोडी जो पुल है राम का बनाया पुल जो है उसके खंभों की हमने सैटेलाइट से कार्बन रेटेन कर ली है और उसमें 19 से 20 लाख वर्ष के बीच का अंतराल आया है तो ये स्वयं सिद्ध हो चुका है कि वो समय लगभग 20 लाख वर्ष पुराना है यू तो पृथ्वी की आयु करोड़ों करोड़ों वर्ष है लेकिन ये जो संस्कृति जो भरत की संस्कृति उतरी है इस धरती पर वो आज से पच्चीस लाख वर्ष पूर्व उतरी है इसे अच्छे से हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं तो ये मेरा स्व जगत है मेरा घर है हर जन्म ये जगत मेरे साथ ही आएगा वाह जगत निमित्त जगत है नाटकीय औपचारिकता भर है हर बार नाटक के दृश्य बदलते जाएंगे श्री प्रकार यज्ञ भी नैमितिक और स्वते हैं नैमितिक यज्ञ निमित जगत के प्रति है उसमें कोई मोक्ष की कामना मत करना लेकिन इसी यज्ञ को जब हम वेद ने कहा अपने भीतर आकर करते हैं जहां आत्मा ही यज्ञ का आचार्य है प्राणवायु ही यज्ञ का उपाचार्य है ये शरीर संपूर्ण सामग्री है ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ की ज्वाला अग्निया है और जीव रूप हम सब यजमान है बाहर का यज्ञ नैमित्तिक है पढ़ाने के लिए भीतर का यज्ञ मूल है अनंत की ओर जाने के लिए लेकिन सांप्रदायिक सोच को हमेशा सप्तलोक में ईश्वर दिखा साथ में आसमान में दिखा हेवन में दिखा तो उन्होंने हर व्यक्ति को बाहर ही बाहर बांधना और भटकाना चाहा है और हम गाते भी रहे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए लेकिन ध्यान रहे कि ये हम ही गाते रहे बाकी विश्व ने कहा कस्तूरी सेवन बसे, हैसे तो लोग बसे सात आसमान बसे ये सिर्फ सनातन धर्म की सोच है संप्रदायों ने इस सोच में भी बाहर के रास्ते दिखा दिए हमको रावण बने बिना कुछ पाया नहीं जा सकता दसों इंद्रियों को दस मुंह बनाओ और दस दिशाएं भाग के जाओ शायद कुछ पा जाओ ये भूल है वो मेरे भीतर है वो आज भी मेरे झूठे अन्न को बन के शबरी का राम रथ में बदलता है ऊर्जा में लाता है जीवन का अगला क्षण देता है मुझे रोम रोम प्यार करता है और कैसा हथ भाग मैं गाता भी हूं तो बाहर उसको ढूंढता हूं भीतर कुछ आंकता भी नहीं इसी को पढ़ाने के लिए क्योंकि आज वसंत पंचमी है मां सरस्वती का अभिनंदन का दिन है और इस दिन को भरत खंड की भारत जाति भारत संस्कृति आधिकाल से मनाती रही है जो सरस ज्ञान दे जो जीवन को ज्ञान से वरद और रसमय कर दे उस सरसता का नाम सरस्वती है और जो ज्ञान को देने वाली देवी बच्चा उस बिच्छू का बस्ता समझे किताबों को झोले को अपने वो कौन सी देवी है वो नीरस्वती है मैंने एक स्कूल में बच्चों से पूछा कि तुम विद्या की देवी को क्या कहोगे तो कहने बोरिंग कहेंगे हा तो उस सरल गंभीर जीवन के रहस्यों को सरल करके बच्चों को इस प्रकार आत्मसात कराना कि वो उनके जीवन की राह बन जाए वो गधे की तरह ज्ञान ना दे वो ज्ञान उसका अंग हो जाए उसके जीवन में बरस जाए रच जाए बस जाए बादल आए आसमान में बादल उदाहरण दे रहे और एक बूद ना बरसे बादलों में पानी ना गिरे धरती पर तो क्या पेड़ों को राहत मिलेगी बोलो नहीं उल्टा बीमारियां पौधों में लग जाएंगी कटिया माहू लग जाएंगे ब्लाइट लग जाएगी तो वो ज्ञान जो दिमाग में तो छाया रहा जीवन में बरसा नहीं वो तुम्हारी उपलब्धि नहीं कोई नरक ही हो सकता है भले वो किसी भी ग्रंथ का ज्ञान हो भले वो किसी भी गुरु का दिया हो क्या तुम अपने जीवन में उतार पाए हो और नहीं उतारे हो तो क्यों नहीं उतारा है क्योंकि बादल खड़े रहेंगे फसल बर्बाद होगी बादल बरस जाएंगे अमृत फल होंगे जीवन सरस हो जाएगा तो सरस्वती की वंदना का अर्थ हो जाएगा खाली भजन गाने से माला फैलाने से बनस हाँ, कोई बसंत पंचमी नहीं होगी और बसंत पंचमी तुम्हारे कभी मोहताज भी नहीं होगी वो तो आएगी हर बरस आएगी लेकिन क्या तुम कभी बसंत पंचमी के होगे इन पांचों ज्ञान इंद्रियों को उनके अर्जित ज्ञान को जीवन में बरसा पाओगे और ईमानदारी से अर्पित हो सकोगे इसे तो तुम्हारी भी बनस्प वसंत पंचमी मन जाएगी आयुर्वेद की ऋचा में देखें आज की ऋचा में हमारे ऋषि घौर क्या कह रहे हैं कैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और एक एक शत का अर्थ हम निरुक्त से अमरकोश और निघंटू से लेते हुए और सभी जो कौस्तुभ हैं यूनिवर्सल संस्कृत की डिक्शनरीज हैं सभी की मान्यताओं को एक साथ लेके चल रहे कहा देवासस्वा वरुणों मित्रो अर्यमा संगदूतम प्रत्न निंदते विश्वसो अगण जयति त्वया धनं यस्ते ददाश मर्तया ये आज की ऋचा है और सूक्त का आरंभ हुआ है चौथी ऋचा है ये हम बाहर यज्ञ की आहूतियों देकर के बच्चों के साथ आचार्य गुरु सब वेद का पाठ कर रहे हैं लेकिन जो कथा सुना रहे हैं वो अंतरयज्ञ की है कि जैसे बाहर का यज्ञ एक नैमितिक यज्ञ है उसी प्रकार वाह्य जगत एक नैमितिक जगत है जैसे स्वजगत ही मेरा मूल है क्योंकि इसके हटते ही मेरे घर वाले भी मेरी चिता जलाने के बाद मुझे दोबारा सपने में देखना नहीं चाहते दिख गया तो सब डर जाते भाग के आते हैं स्वामी जी इसकी गया करा दो ये दिख कह रहा है हमने कहा जब पै नहीं गया था तो अब क्या जाएगा चाहे जितनी गया करा लो वक्त के चूके हिना में गोते मारते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है तो आत्मा की स्तुति में हम क्या कह रहे हैं देवासस देवासह सर्ग आ जाएगा आधर सा देवादिदेव हे आत्मा मेरे आप है हे यज्ञ आप ही हैं नव दुर्गाओं के मंदिरों में पूछता हूं जिन्हें बाहर वे नव अग्निया ही ब्रह्म ज्वालाएं हैं यज्ञ की ईश्वर जो सचराचर में व्याप्त है वही आत्मा होकर मेरे भीतर भी मुझे असीम प्यार और सुख देता मेरी जूठन को रथ में बदलता मुझे अपने से लगाए है देवा सस्तवा आप ही देवादिदेव है वरणों मित्रो और यमा ये तीनों जो हैं, ऐसे बारह हैं ये द्वादश आदित्य हैं जो केवल महाप्रलय के समय प्रकट होते हैं प्रलय का अर्थ तो समझते हैं आप अर्थ भी लिख लो प्रामाने नित्य अवस्था में लय माने व्याप्त हो जाना आवागमन से मुक्त होना ज्योतियों में लाउट जाना इसका नाम प्रलय आप लोग डरते हो प्रलय से और हम सन्यासी रोज मांगते हैं कि प्रलय लाओ <laughs> कि नारायण प्रभु अब आप ही में लय हों प्रलय हो <laughs> हाँ। लोकाचार में अर्थ बदल जाते हैं इसलिए लोग घबराते हैं ना तो कहा देवा सस्वा केवादिदेव हे, हे आत्मयज्ञ हमारे सब कुछ आप हैं वर्णो मित्रों अरे कि द्वादश आदित्यों की जो प्रलय अग्नियां हैं उनके भी उनको भी बनाने वाले हे मेरे अंतरात्मा ही यज्ञ आप हैं संग दूतम प्रतनम इधे अपने इन्हीं सबसे घुले मिले आप हमारे अंतर में व्याप्त होते हैं और सचराचर को आप इसी प्रकार प्रकट करते हैं सब में व्याप्त होगा हाँ एक चुटकी है छोटी सी कि अगर सातवें आसमान में सैमिन थेमिन सतलोक में होता वो ईश्वर तो तेरे घर लड़का कैसे पैदा होता वहीं से आ रहा होता टैग लगा के कि ये फलाने साहब के घर में आ रहा है ये उनका बेटा हुआ अंदर से कैसे आता क्योंकि उंगली बनानी मां को नहीं आई अंगूठा बाप नहीं जानता तो कैसे आया हो किसने की सृष्टि किसने बनाया उसको वो एक है और सब में व्याप्त है एक हम बहुश्याम बहुत सरल बातें थीं गुरुकुल में बच्चे पढ़ जाते थे और अब एक घटिया स्तर की जिंदगी को मुकद्दर बना बैठे लोगों के ये पल्ले अब पड़ेगा कैसे जो सिर्फ धित की अंतता जीते हैं बस और जो कभी संकीर्णताओं से ऊपर नहीं उठ पाते और ये उन्हीं का नाद भी है वसुधैव कुटुंब है हा ना हां मेरो कुटुंब वसुधैव नहीं जब सोच सड़ गई राह बदल गई तो वे समझ में आएंगे कैसे अरे हमें प्राणी मात्र को सीने से लगाना है सीए राम मै सब ज जाए गा सकते हो मानोगे कैसे जब तक भेद ना मिटाओगे अपने भीतर के और जो अभेद ना हुआ उसे कभी उसने कभी अभेद अभेद्रम पाया ही नहीं है यह हम ऋषि उतंग की कथा में महाभारत में पड़ गया है हां तो कहा विश्वम वि वी माने विगत स्वा मृत्यु मृत्यु से सबको रहित करने वाले सौ अग्नि शोभा बन करके जीव मात्र के देह में व्याप्त होने वाले हे आत्म यज्ञ हे ब्रह्म ज्वाला आप ही सो जो तो हम जगमग हैं में हैं हे है अंतर के यज्ञ जयतीतया तुम्ही से जय है ये पाया वो पाया ये बटोरा वो बटोरा अरे वो सांस न देता धड़कन न होती तेरे पास बुद्धि और विवेक न होता तो तू क्या पाता क्या बटोरता और उसके हटते ही कहत कबीर सुनो भाई साधु संग गई वो सूखी लकरिया चलती भी हम हमका ओणा में चादरिया सब कुछ तो तेरा राह में बिखर जाता है हा? भीतर से जब बाहर लाए छूट गई सब महल अटरिया और चार जने मिली खाट उठाए रोवत ले चले डगर डगरिया कहत कबीर सुनो भाई साधो संग गई वो सूखी लग रही तो कहा अगरे जयती तोया मेरे जीवन की हर जय मेरा बुद्धि ज्ञान विज्ञान विवेक सोच समझ भस्मी के अंबार को मनुष्य बनाकर चलाने की मट्टी के ढेर को जीवन के धन और ऐश्वर्य प्रदान करने की इस वाले तो मात्र आप हैं आप नहीं तो मैं कहा आज हमने इस सत्य को ठुकराया है और पैसे को बनाया ऐसा ही सब कुछ है चेले आए चंदे आए तो मठ चले जहां जाओ नारायण की परोक्ष देखने में पूजा नारायण की है लेकिन मूल पूजा पूंजी की है हायरी पूंजी आदमी की सोच निम्न से निम्न शतों को पार कर गई है हम सब जानते हैं कि बर्तन लड्डू नहीं बनाते हैं हा बनाते हैं क्या हां हलवाई बनाता है लड्डुओं की दो पहचानें है अमुक हलवाई के बनाए हैं तो हलवाई यहां आत्मा है और वो सर्वत्र समान व्याप्त है और दूसरी पहचान अमुक वस्तु के लड्डू हैं तो हम सबको बनाने में संपूर्ण सचराचर लगा है हम उन सब के ऋणी हैं और वो सचराचर ही हमारा परिवार है न कि एक छोटी सी माचिस गिड्डी भी हम अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे और सरस्वती वेद ज्ञान की देवी है ये नहीं पाए तो पंचमी कैसे बनेगी तो क्या कहते हैं विश्वंश जीवंत मृत्यु से रहित कर फिर जीवंत करने वाले शोभा बनकर हमने व्याप्त होने वाले हे अग्नि जयती त्वया आप ही से हर जय हमें मिली धनम यस्ते सारे ऐश्वर्य धन आदि हमने आपसे पाते हैं यस्ते दे आप ही हमें दान करते हैं हम पर दया कृपा करते हैं हम पर न्यौछावर करते हैं मरतया हम मरणशील लोगों पर मृत्यु को जाने वाले हम जीवों पर आप ही तो हम आप ही तो अपनी सारी दया कृपा बरसाते हैं और हम अपने मन की कटुता चतुराही छल और कपट को ही सारे धन्यवाद दिए जाते हैं ये अलग से जोड़ लेना जो आज हो गया है मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तुम्हें संकीर्ण होकर नहीं जीना है जब पिता सर्वव्यापी सार्वभौम है तो सबके होके रहना प्राणी मात्र के कभी भी संकीर्णताओं में मत जाना वाह्य जगत नाट्यशाला है हमें श्री राम की सौगंध बनकर के बाहर जीना है राम जैसे ही पुत्र बनेंगे पिता बनेंगे पति बनेंगे भाई बनेंगे राजा बनेंगे राम का ही आदर्श सामने रहेगा न कि खाली भजन गाएंगे और इस जगत को निमित जगत जानते हुए अपनी ड्यूटियों को अंजाम देते हुए जिएंगे स्व जगत ही क्योंकि सांस धड़कन जीवन का क्षण हम यहीं पा रहे हैं बाहर से कोई नहीं दे पाता वो दाता ही लाता है तो अब और अंधता न जी जाएगी हे गोविंद हम आप ही के होगी जियेंगे हम कभी भटकेंगे नहीं ब्रह्म सूत्र में पधारे फिर हम लोगों को कथा में चलना है ना ब्रह्म सूत्र में क्या कह रहे हैं अन्यर्थम तू जयमिनी प्रश्न व्याख्या ना नाभ्याम अपी चैवम एके ये है हाँ मैं संधिया हटा दिया इसकी अन्य अर्था ब्रह्म सूत्र में क्या कह रहे हैं कि अन्य अर्थों में भी अन्य भावों में भी अन्य उपनिषद आदि में भी सभी ग्रंथों में है ना प्रश्नों प्रश्न उपनिषद में सभी जगह जो जो व्याख्या हुई है जो जो कुछ उपदेशित हुआ है कहा गया है जो जो सत्य को प्रतिपादित किया गया है वो भी तथा सभी और आया हुआ सत्य चा एवं एके वो एक ही है कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है यज्ञ ही जीवन का मूल यज्ञ है ब्रह्मज्वाला ही यज्ञ की अग्नि है आत्मा अधिष्ठित देव आचार्य है प्राण वायु उपाचार्य है ये तन सामिग्री है और जीव रूप हम सब अपने अपने भीतर यजमान हैं बाहर तो पढ़ते हैं कबूतर से कहा खरबूजे से कहा गोभी से कहा भीतर हम उस काखागा को जानकर अंतर के उस यज्ञ से जुड़ते हैं उससे अद्वैत करते हैं योग करते हैं जब युक्त तो होते हैं तभी हम आवागमन से मुक्त होते हैं इसमें कोई भेद नहीं ये कहो के फलाने ग्रंथ में ये कहा है फलाने में ये लिखा है सभी ग्रंथों में जो कहा गया है वो खाली समझने की फेर है बात एक ही है आत्मा ही यज्ञ है सचराचर प्रकृति उत्पत्ति का कारण है आत्मा करता है कारण और करता का भेद स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि प्रकृति स्वयं में उत्पन्न नहीं होती सामर्थ्य जीव में भी नहीं है आत्मा ही शरीर को और जीव को लाता है इससे पूर्व के मंत्र में हमने पढ़ा है सूत्र में हमने जाना है और इस प्रकार मेरा सारा ऐश्वर्य मेरा धन मेरे जीवन के अमृत क्षण है इनको किसी भाव खरीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता है जीवन भर की कमाई बटोर करके भी जिंदगी का एक दिन नहीं लाया जा सकता उसे मेरा आत्मा जो परमात्मा का लीला अवतार है वही लाता है हा? और इसी को पुराने जमाने में गुरुकुल में बच्चों को हम इसी वेद को स्पष्ट करने के लिए सबकी व्याख्या करने के लिए इतिहास को लीला ग्रंथों में लीला काव्यों में ढालते थे नाटकों और लीलाओं के द्वारा जीवन के इस अमृत ज्ञान को आत्मभेद को सरलता से बच्चों को उनका स्वरूप दिखाना आप यदि अपने से अजनबी हो गए हर गली में लुटोगे हर कोई आपको बेवकूफ बनाएगा लेकिन यदि आप अपने से अनभिज्ञ नहीं हो अपने को अच्छे से जानते हो तो आपको कोई कैसे ठग पाएगा आज यदि हम भ्रमाए जाते हैं आज यदि हम ठगे जाते हैं तो इसलिए कि हम अपने को ही तो नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते हैं बुरा लगता है लगता है कि मेरी नींद से जगा क्यों दिया मुझे मैं गफलत में पड़ा रहता सपनों में ही मर गया होता मुझे सत्य क्यों दिखा दिया आज आप सत्य से डरते हैं बहाने करते हैं आपको एक लीला कथा सुनाते हैं द्वैरिकाधीश की भगवान वासुदेव की हां बचपन की सारी लीला कथाएं हमने जानी कि आज भी कृष्ण कंस की जेल में पैदा होते हैं आज भी आज भी ये मोहान मिथ्याभिमानी कंस जहां दस इंद्रिया दस मुंह बनी है हम सबके मन कंस ही तो है हमने कब अंतर्मुखी होना चाह वसुदेव वसु माने अग्नि देव माने देवता आत्मा ही तो वसुदेव है और देवकी अर्थात ब्रह्मज्वाला ही तो देवकी है और जब जब लड़का पैदा हुआ इस जेल में ही तो हुआ और जब वो बालक उत्पन्न हो गया तो वो जो कहते हैं कि वो माता पिता हैं, वो नंद यशोदा ही तो हैं, लड़का बनाया कब था मेरा मेरा गाते वक्त तुम्हें जरा सी सोच ना आई कि बनाया तो वसुदेव और देवकी का है और उसको तुम जानते नहीं भले तुम्हारे में है सब में किस अधिकार से तुमने मेरा मेरा गाया उसका उसका गाना था वही बनाता है वही लाता है वही जिलाता है तो तुम फूले पिछड़े क्यों थे और तुमने उस अंधता को उपलब्ध माना और ये सब हुआ कब? ओलाने के अंतरालों में पहले नहीं था ये। जब तक गुरुकुल रहे तुमने मनुष्य होकर मनुष्यता जी और गुरुकुल की हटते ही जब तुमने उनकी नकल की तो तुम संकीर्णताओं में जाकर बटोरने का नोचने का काम पिशाच का होता है आदमी का नहीं आज वही तो हम सब करते हैं सभी स्तरों पर करते हैं क्योंकि हमारा वे ऑफ लाइफ सब कुछ बदल चुका है हमारी सोच बदल गई हमारे, हमारे टोन बदल गए हमारे टेक्सचर बदल गए हम अपने से ही अजनवी हो गए अपनों की अब बात करेंगे। उस संस्कृति को कैसे जाने तो वो कथा सुनाते हैं कि जब बच्चों को हम संस्कृति के साथ जोड़ते थे क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि धरती पर हम मानव को उतार नहीं पाए थे तब तो सब प्रथम देव माता सुरभि की बेटी दिव्य नेत्रों वाली सुनैना नंदनी के गर्भ से में महाराज और महारानी के निशेषित धीजों को स्तंभित करके रखा गया और उस गाय को शीत निद्रा में हाइबरनेशन में धरती पर लाया गया इसके पूर्व के ऋषि में हम विस्तार से सारे वेद पढ़ के आ रहे हैं एक एक शब्द और इस प्रकार जो सर्वप्रथम प्रथम, प्रथम बालक उत्पन्न हुआ इस धरती पर वो बालक रघु था उन्हीं से ये रघु महेश चला और श्री राम रघु कुल तिलक कहा है और उसी प्रक्रिया के द्वारा आप सबके आदि पुरुष लाए गए थे पापा नहीं हुआ करते थे क्योंकि वो पार आ नहीं सकते थे इस धरती पर इसलिए हमने विशेष गुरुकुल व्यवस्थाएं प्रदान की कि उनको उनकी संस्कृति से उनको उनके ज्ञान से उनको धर्म से और आदि से जोड़ा जाए तो ये वेद भी उनको पढ़ाने के लिए थे मैं कैसे कहूं कि ये केजी की किताब थी और आज कोई पढ़ नहीं पाता तुम कितने विद्वान हो गए आएं उस लीला में प्रवेश करें रहस्य लीला है कथा का विस्तार न करके तत्वों का ही करेंगे क्योंकि समय की सीमाओं का भी ध्यान करना होगा गोविंद भगवान श्री कृष्ण के दो पत्नियां हैं अब तक हम जान चुके हैं तीसरा कभी विवाह नहीं हुआ इतिहास में कोई नहीं है वो तो अष्ट पत्नियां अष्ट सिद्धियों को कहा गया है और योग जो है वो राधा है ये नवी है तो पत्नियों का अधिकार है श्री कृष्ण पर हमारे पति हैं राधा क्या कहे उसका क्या अधिकार है तो वो क्या कहती है मैं उनकी हूं दो रास्ते हैं जीवन के हम प्रभु के हैं या कि प्रभु हमारा बोलो राधा कहती है मैं तो लोटा हूं और ठाकुर है सागर यदि मैं लोटा भर उस सागर में जागे रहूं तो मुझे सागर का सम्मान मिले और उनकी महिमा भी ना घटे और यदि मैं उन पे अधिकार बद जताऊंगी तो उन्हें लोटे में संकीर्ण होना पड़ेगा सागर की महिमा को लोटे में आना पड़ेगा तो मैं उनकी महिमा क्यों घटाऊं अरे मैं जो लोटा हूँ वहीं क्यों ना सागर में मिल जाऊँ ये भक्ति है सिद्ध कहता है मैंने ये सिद्धियां की आप भी तो कहती है ये बैंक अकाउंट मेरा है ये मेरा है ये माल मेरा है। तो फिर बीवी कहती फिर इतना मेरा है और फिर बेटे हैं बड़े होते हैं कहते हैं अब हमारा भी ऐसा करो और घर फट जाता है और जब तक गुरुकुल की शिक्षा थी 100-200 दो, दो सो लोग होते थे एक चूल्हा एक घर होता था और प्यार का सागर ले कोई किसी से द्वेष क्रीड़ा आशंका या भय नहीं करता था और आज पैसे को रुपयों को लेकर पति पत्नी में यकीन है क्या बाप बेटे में है क्या आज कहां पहुंच गए हम लोग और हम सोचते नहीं है मनुष्य की योनि पिशाच के स्तर छू रही है मानवता की बात करती नहीं है और ूमन कमीशन भी बन जाते हैं तुम्हारे पता नहीं क्या नाटक करते हो व्हाट इज ह्यूमेनिटीज आज आप में कौन जानता है उसको जानने के लिए अपने को जानना होगा अपनी उत्पत्ति के रहस्यों को पाना होगा हमें उन तक जाना होगा और जब तक अपने को नहीं जानेंगे अपने जैसे संसार को भी क्या जान पाएंगे लेकिन नहीं अंधता का बीज डाला है हम में हर व्यक्ति कहता है कि वो सब जानता है यही तो धृतराज की भी बात थी सब समझाते रहे धृतराज को कि लड़ाई रुकवा दे रुकवा दे लेकिन धृतराज को लगा वो सब जानता है ये सब बेवकूफ है और वंश का नाश ही नहीं हुआ धरती को भी छेलना पड़ा हा मत भूलो इस बात तो आए इस लीला कथा का रहस्य दिखलाते हैं कृष्ण की दो पत्नियां हैं नाम बता चुका हूं मैं एक है रुक्मणी जी अंतर ज्योति जिसका अर्थ है मणियों के सदृश जगमग ज्योति जिसके अंतर में है वही रुक्मणी है जिसके पास ना दंभ है ना द्वेष है ना ईर्षा है ना भेदभाव है ना छल कपट है न झूठ है वो वो मनोवृत्ति ही है और दूसरी है सत्यभामा सत्य माने सत्य भाम माने ज्योति ये सत्य ज्योति है अब कथा को विस्तार से इस प्रकार देते हैं कि क्षीर सागर मंथन के समय एक अद्भुत वृक्ष प्रकट हुआ था जिसका नाम था पारिजात तो उस समय महाविष्णु ने उस वृक्ष को देवलोक के अधिपति इंद्र को दे दिया था कि देवेंद्र ये पृथ्वी की धरोहर है आपके पास रहेगी और जब भी उचित समय आएगा आप धरती को इसे लौटा दोगे देवेंद्र ने वो वृक्ष अपनी पत्नी महारानी शशि को दिया और उन्होंने अपने उद्यान में लगा लिया उस पेड़ को उस पेड़ की विशेषता क्या है उसके फूलों के जो भी स्त्री उसको जूड़े से लगा लेती है बालों से उसका सौंदर्य एक हजार गुना अधिक बढ़ जाता है अब सौंदर्य किसको नहीं चाहिए तो प्राणों से प्यारा है वो पेड़ प्राणों से प्यारा है वो वृक्ष महारानी शशि को वे उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करती हैं स्वयं सींचती हैं स्वयं उसकी देखभाल करती हैं और उनके उनके बाग में वो एक सबसे बहुमूल्य उपलब्धि है अब नारद जी ना आए तो कथा ही नहीं शुरू होती तो नारद जी क्षीर सागर से आप लोगों ने क्षीर सागर के दर्शन नहीं किए मेरे को लगता है बाहर निकल के आसमान देखिएगा क्षीर सागर दूधी आसमान जो है, है। उसी को हम क्षीर सागर कहते हैं अग्रेविटी फ्री जोन द स्पेस मायारहित क्षेत्र आकाश जो देखते हैं तो नारद जी बड़े भोले, नारद शतकार भी बता दू नारद शत होता है एक केंद्र के चहु ओर वृत्कार नाचने वाला पुराने जमाने में धूप घड़ी हुआ करती थी तो उसमें की लगाते थे तो उसकी परछाई समय बताती थी तो उस परछाई को हम क्या कहते थे नारद हा आपको सभी डिक्शनरीज में मिल जाएगा हा नारद जी नारद जी गाते हो और जानते नहीं हो नारद कौन है हा? और यह परछाई ढाई घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुकती रुकेगी तो समय कैसे बताएगी और नारद को भी साप है वो तो ढाई घड़ी से अधिक कहीं टिकते नहीं ये जीव ही नारद है यू तो परोक्ष रूप से कि जो एक आत्मा रूपी धुरी के चारों ओर जीवन मृत्यु आवागमन में नाचता फिर रहा है ये जीव ही नारद है और जीव की उत्पत्ति मैथुनी नहीं होती है ये ब्रह्मा जी से मनसा ही प्रकट होता है मैथुनी उत्पत्ति से केवल शरीर कोष बा, बाकी सब ये खोल बनता है न कि जीव जीव तो ब्रह्मरंद्र के द्वारा देह में प्रवेश पाता है तभी तो निरंतर योनियां बदलता है तो जीव ही नारद है जो एक आत्मा के चारों ओर नाच रहा है यदि वो ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट है तो उसकी वीणा नारायण गाती हुई आत्मा के चारों ओर नाचती है और यदि वो अज्ञान के वशीभूत विषयाशक्त है तो विश्व मोहिनियों के पीछे भागता है विश्व वाले संसार मोहिनी आसक्तियों के पीछे भागता है आप सब दूसरे वाले नारद हो कुछ गलत तो नहीं कहा हाय हाँ? पैसा मिल जाए पैसा नारायण नारायण पूंजीपति भक्ति पति <laughs> क्या कर रहे हो क्या तुम्हारे मन एकाग्र हुए कि गोविंद आपके आगे सब धूल है मैं खाया सौगंध तुम्हारी टूट जाऊंगा बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन गोविंद अब तुम्हारे दामन से हटकर झूठ फरीफ कपट का दामन कभी न लूंगा भेद जगत नहीं जाऊं तेरा निमित्त बन के संसार की सेवा करूंगा और यही विधि रखे राम तही विधि रही हूं अब नहीं बदलूंगा एक जरा सी बात भी तो आज हम ले नहीं पाते मेरा मेरा अपना अपना मतलब बदला यही किया करते कैसे पाएंगे भक्ति भक्ति के लिए सौसेरा नहीं बना जाता एकाग्र हुआ जाता है एक का हुआ जाता है पिछली बार भी उदाहरण दिया था कि एक घर का कुत्ता कुत्ता समझते हैं, एक घर का कुत्ता मालिक को भी नौकर बनाता है बीमार है तो गोद में लेके दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है और वी, वी का ट्रीटमेंट होता है उस कुत्ते का और दस घर का कुत्ता दस घर मार खाता है और भूखा रहता है तुम तो सौ घर के नहीं हजार घर के कुत्ते बन बैठे हो अरे कब सुधरोगे मित्र वक्त किसी की इंतजार नहीं करता हमें जागना होगा कसम खा के जागना होगा उम्र जा रही है मत भूलो कि विधाता को हताश मत करो अगर आत्मा ने कह दिया भाई बस अब और नहीं तो राम नाम सत्य है क्यों सता रहे हो अपनी अपनी अंतरात्मा को आत्मा जो परमात्मा का लीला अवतार है आज उसी के साथ इतना पाप क्यों कर रहे हो वो भक्ति कैसी जो ईश्वर द्रोही हो जाए और जिसने आत्मा को नहीं माना है वो सब ईश्वर द्रोही ही तो है क्योंकि आत्मा ही तो ईश्वर है परम लगाता हूं तो परमेश्वर होता है वो खाली विशेषण है वो संज्ञा नहीं है परम मत भूलो कि जब तक थाली मांज नहीं लेते तब तक हम आरती नहीं करते हैं स्वयं भी नहाते धोते पवित्र होते हैं और जिस मन में कलुष भरा है वो आरती क्या गाएगा थाल मैला है प्रभु को क्या भोग लगाएगा और आप समझते हो कि भक्ति अलग है संसार अलग है ना दुविधा में धो गए माया मिली ना हाँ। और दूसरे चलन में कहते हैं ना घर के ना घाट के अब फिर दो भी कुत्ते खाऊंगा तो बुरा मान जाओगे ना नहीं कहता अच्छा चलो तो नारद जी जब जा रहे थे एक क्षेत्र सागर से तो उन्हें तैरता हुआ एक फूल मिल गया नारद जी जानते थे कि परिजात का पुष्प है पारिजात का पुष्प है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने द्वारिका जा रहे थे नारद जी तो सोचा चलो ये कन्हैया को भेंट करूंगा एक फूल था उठा लिया अब नारद तो नारद थे जी वहां गए प्रणाम किया कहा नारद जी कैसे पधारे हैं कहा नारायण आप ही के दर्शन करने आ था आप ही की शोभा करने आ रहा था प्रभु अपने नेत्रों को सुख और ठंडक देने आ रहा था इसलिए प्रकट हुआ आपके श्री चरणों में नारायण राह में मुझे ही एक पारी जात का फूल भी मिल गया और यह पुष्प ऐसा है कि जो स्त्री अपने जुड़े से, तो से लगा लेती है उसका सौंदर्य गोविंद नारायण तो कहा जो भी स्त्री उसको अपने जुड़े से लगा लेती है उसका सौंदर्य सहस्र गुणा अधिक हो जाता है और गोविंद ये पुष्प आपको अर्पित है भगवान ने कहा देखो नारद ने यहां भी काम शुरू कर दिया फूल एक है और पत्नियां दो लगाई इसने आग हम आप कहते नहीं वो बड़ा नारद मुनि है लोक चाल की भाषा में अब नारायण हाथ में फूल लिए सोच ही रहे थे कि रुक्मणी जी ने वो फूल ले लिया और अपने जोड़े से लगा लिया उनका सौंदर्य तो खेल उठा दब दब करने लगा सत्यभामा को सुहाया नहीं और वो उठकर कोप भवन को चल दी बहुत सुंदर नाटक है ये गुरुकुल का, गुरु का। कन्हैया गए समझाने के लिए कि सत्य वहां दुखी माँ तो एक ही फूल था मैं नारद को भेज के दूसरा मंगवा लेता हूं बोली ना जब बहुत मनाया तो उनका हमें एक ही बात करना है बोले क्या क्या आप मुझे पूरा पेड़ लाके दो क्या करो पूरा पेड़ लाके दो तो बोले पूरे पेड़ का तू क्या करेगी बोली रोज एक फूल मैं रुक्मणी जी को दूंगी क्योंकि उन्होंने मेरे को नहीं दिया खुद ही ना लिया मैं रोज तो भगवान ने कहा भाई नारद जी ये आप ही की दी हुई बीमारी है अब आप जाओ इंद्र के पास उससे कहो कि भले कुछ दिन के लिए मुझे पारिजात का बुध पेड़ दे दे और सत्य भामा को समझा बुझा के फिर मैं लौटा दूंगा नारद जी प्रकट हो गए ये अनएम्प्लॉयमेंट में थे इम्प्लॉयमेंट मिल गया उनको हाँ अब इनके भगवान के दूध बन के चेक गए प्रकट हो गए नारद का सम्मान किया इंद्र ने सभी ऋषियों ने तो नारद ने कहा कि इंद्र में बहुत जल्दी में हूँ बात ये थी कि मैं जा रहा था क्षीर सागर से और रास्ते में एक तैरता हुआ पुष्प मिला मुझे पारीजात का वो मैंने कृष्ण को दिया और रुक्मणी जी ने उन उनके हाथ से लेकर अपने जोड़े में लगा लिया है और सत्य भामा गई हैं तो उनको मनाने के लिए कृष्ण ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए पारीजात दे दो फिर हम तुम्हें लौटा देंगे तो देवेंद्र ने कहा कि हे नारद क्या मैं पहचानता नहीं उनको गोवर्धन धारण करके उन्होंने मेरा मान मर्दन किया है मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं वे स्वयं नारायण हैं महाविष्णु हैं और अक्षीर सागर मंथन के समय उन्होंने पृथ्वी की धरोवर के रूप में ही हमें दिया था और अब जब नारायण धरती पर है तो उनसे ज्यादा उचित और कौन हाथ हो सकते हैं हे नारद जी मैं मंगवाए देता हूं आप पेड़ ले जाओ तो नारद को लगा कि ये तो सेहतमेहत में राजी हो गया कहने लगे देवेंद्र जल्दी का मामला है तुम कहो तो मैं भी दूध के साथ चला जाऊं और वहीं से पेड़ लेके निकल जाऊं भूलिया जैसी आपकी इच्छा तुम वहां जाते ही नारद शुरू हो गए कहने लगे महारानी सची मैं बहुत शीघ्रता में हूं क्योंकि कृष्ण जितना प्यार सत्य को करते हैं माफ करना कोई भी नहीं करता वो सत्य भामा जी रूठ गई हैं इसलिए इंद्र के आदेश पर मैं पारिजात का पेड़ लेने आया अब वो जल बन गई उनका नारद जी ये पेड़ मैं नहीं दे सकती मैं इसकी एक पत्ती भी नहीं दे सकती आपको ये प्राणों से भी अधिक प्रिय है मुझे मैं नहीं दूंगी नारद जी लौट गए बोले अब खाम बन गए है ना हाँ। लौट के आए कहने लगे देवेंद्र आपकी पत्नी ने आपकी आज्ञा की अवहेलना करे भरे दरबार में पति व्रता शचि पति के आदेश की अवहेलना करेगी तो इंद्र भी कुपित हो गए कहने ठीक है नारद जी आप बैठिए मैं जाता हूं लेके आता हूं गए तो वहां वो भी आगे से नारद की तीखी बातों से भरी बैठी थी उनका सुनिए ये पेड़ मैं नहीं दूंगी एक ग्वालिय की पत्नी के लिए पेड़ जा सकता है देवलोक के अधिपति इंद्र की पत्नी शशि के उद्यान से देवेंद्र ये मुझे सहन नहीं है तो कहा क्या तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगी कहा नहीं पेड़ आप ले जाओ लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक आज्ञा देनी होगी कि मैं आत्मदाह कर लू कि देवराज इंद्र की पत्नी होकर के भी मैं वो प्यार ना पा सकी जो एक ग्वाले ने से एक पत्नी ने सत्यभावान ने पाया अब वो तो बिल्कुल ही ढीले पड़ गए बोले समझती क्यों क्यों नहीं हो वो महाविष्णु है बोले हुआ करे आपको डर लगता आप किनारे बैठिए मैं स्वयं युद्ध कर लूंगी लेकिन पेड़ की रक्षा करूंगी पेड़ तो नहीं दूंगी नाराज जी से कहा कि नाराज जी अब ये कैसे कहें घर से पीट के आ रहे हैं मुंछे ढीली नहीं हो जाए तो कहते हैं नारद जी मैंने मार्ग में विचार किया कि ये पेड़ तो देवलोक की धरोहर है और इस उद्यान को देवलोक से मृत्यु लोक में नहीं ले जाया जा सकता ये अमर पेड़ है मैं ये दे नहीं और सब ऋषि समझा रहे सारे दरबारी समझा रहे और इंद्र है कि मान के नहीं दे लौट के आए कहा के गोविंद वो, वो तो दे ही नहीं रहा है बोले नारद तुरंत जाओ और बताओ कि तुरंत दो नहीं तो मैं युद्ध करके उसका मान मर्दन करके भीड़ को तो ले ही जाऊंगा उसने कहा तो ये भी एंड उनका उनसे कहिए कि आगे ले जाएं अब दोनों में ठन गई एक स्वयं श्रेष्ठा श्री कृष्ण और दूसरा देवलोक का अमर अधिपति दोनों अमर अब इस युद्ध का अंत क्या होना पृथ्वीयां ग्रह सब विध्वंस होने लगे पशुपथास्त्रों दिव्यास्त्रों और ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग होने लगा और युद्ध अंतहीन सारे ऋषि समझाएं कि ये आप लोग क्या अन्य कर रहे हैं आप सृष्टा से संहारक हो गए और कहा इंद्र तुम रक्षक से भक्षक हो गए बंद करो ये युद्ध इंद्र ने कहा युद्ध उसने शुरू किया है वो रोक दें युद्ध बंद है कृष्ण ने कहा वो पारिजात दे दे तो युद्ध बंद है और फिर दोनों लड़ने लगे क्योंकि इस बात पर दोनों राजी ही ना हो तब सारे ऋषियों ने यहां मैं गुरुकुल में कथा को लौटा रहा हूं क्योंकि उसके बाद संप्रदायों ने उस कथाओं की भी जो करना था वो कर डाला फिर वो पारी जात वो लेके देने आए फिर कृष्ण लौटाने गए वगैरह वगैरह वो जैसे नाटक करते हैं लेकिन मूल कथा का, का अब अर्थ भाव में आ रहे है तब सभी ऋषियों ने कृष्ण और इंद्र को संबोधित किया कि वो उनकी सभा में युद्ध को विराम देकर तत्क्षण प्रकट हो अन्यथा हम उन दोनों को अनंत काल के लिए अभिशब्द करेंगे तो कृष्ण और इंद्र दोनों युद्ध को तत्क्षण समाप्त करके ऋषियों की सभा में प्रकट हो गए हमारी गुरुकुल की कथा जो है वो थोड़ा इस स्तर पर दोनों प्रकट हो गए श्री कृष्ण के साथ देवगुरु बृहस्पति थे और शुक्राचार्य को लगा कि यही मौका है विष्णु से बदला लेने का तो वो इंद्र के साथ हो गए कृष्ण के विपरीत हो गए कहा कृष्ण और इंद्र ऋषियों ने कहा आप लोगों ने असमय एक युद्ध का आरंभ किया भयंकर विनाश किया और एक अंतहीन युद्ध को आपने शुरू किया है इसलिए हम सब ऋषि इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आपके युद्ध को चलते रहना चाहिए लेकिन एक शर्त के साथ कि युद्ध पशु पशुपतास्त्रों से दिव्यास्त्रों से ब्रह्मास्त्रों से नहीं होगा यह युद्ध होगा मृत्यु मृत्युरो में ही जाकर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बुद्धि पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा जीव की वो युद्ध भूमि होगी और मनुष्य के शरीर के भीतर ही अब आपको लड़ना होगा अपने अपने मार्ग अपने अपने प्रतीक अपने अपने उद्देश्य स्पष्ट करें और प्रत्येक मनुष्य के शरीर में व्याप्त होकर आप दोनों युद्ध करें जो जीते भारी उसका। तो शुक्राचार्य ने कहा इंद्र तुम खड़े हो जाओ कहो कि पहला युद्ध उसने किया था इसलिए मनुष्य के शरीर पर मेरा पहला अधिकार और मांग होगी इंद्र ने वही किया शुक्राचार्य भी बड़े प्रसन्न के आप देखें क्या करेंगे श्री कृष्ण विष्णु क्या करेंगे आप नारायण क्या करेंगे इंद्र ने कहा कि ऋषिगण मैंने युद्ध नहीं किया था युद्ध मुझ पर थोपा गया है फिर भी आपने मुझको और श्री कृष्ण को समान अपराधी माना है क्योंकि बड़े को कोई दोष नहीं देता इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कहता हूं लेकिन अब तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए कि पहला अधिकार पहली सारी मांगे मेरी होनी चाहिए कहा कृष्ण ने कहा ठीक है तो शुक्राचार्य के भ्रमाए देवराजेंद्र खड़े हो गए कहा मनुष्य की दसों इंद्रियों पर मेरा अधिकार होगा आशी गो गोपाल की गो से ये इंद्र की इंद्रियां कहलाएंगे गो माने इंद्रिया में होता है और इंद्र ने धारण की इसलिए मन मन को भी संस्कृत में हमने इंद्र कहा क्योंकि इंद्र ने यही स्थान माना तो मन भी इंद्र का पर्याय हो गया तो कहा दसों गो पर मेरा अधिकार होगा वो मेरे नामांतर इंद्रियां कहलावेंगी और मनुष्य के मन पर मेरा स्थान होगा वो मन मेरे नामांतर इंद्र का है शुक्राचार्य मेरे मार का गुरु होगा द्वैताचार्य द्वैत धर्म ही राह होगी चंद्रमा मेरा प्रतीक ग्रह होगा कालांतर में चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजने से फिर वो बात बदल गई लेकिन यहां इंद्र ने ही कहा कि चंद्रमा मेरा प्रतीक ग्रह होगा मेरे भक्त चंद्रमा को ही सब कुछ मानकर पूजा करेंगे मेरा प्रतीक मानकर शुक्राचार्य मेरे मार्ग के गुरु होंगे तो एक ग्रह उनके नामांतर शुक्र ग्रह कहलाएगा मनुष्य की प्रजनन और उत्पत्ति पर आचार्य शुक्र का स्थान रहेगा तो सब चाहोगे कि बोले दसवीं इंद्री में पूरा शरीर आ गया उत्पत्ति का भी अधिकार इंद्र ने ले लिया आपने शुक्राचार्य के साथ मन में स्वयं बैठा है बुद्धि पर नियंत्रण कोई ले नहीं सकता अब वासुदेव क्या करेंगे बोलो क्या करेंगे क्योंकि सारा शरीर तो ये ले गया और इंद्र कहता गया कि मेरे भक्त आचार्य शुक्र को ही गुरु मानेंगे एक बार शुक्रवार होगा जब मेरे भक्त उनकी गुरु पूजन करेंगे और एक बार सोमवार होगा जब मेरे भक्त मेरी पूजा करेंगे अब प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मेरा कृष्ण से युद्ध होगा मुझे स्वीकार है अब सब सोचने लगे तो बड़ा भारी अन्याय हो गया अब भगवान मुस्कुराते हुए उठे वासुदेव का गण इंद्र ने जो मांगा माने दिया दिया उसको आज से ये वो इंद्रिया हो जाएंगी भक्त मुझे इंद्रियों के द्वारा आप कभी नहीं पाएंगे स्वीकार है क्योंकि इंद्र भ्रमाएगा तो पाएंगे ऐसे मन पर इंद्र का वास होगा वो भी मुझे स्वीकार है वो उसके नामांतर इंद्र कहलाएगा अब मेरे सुने मनुष्य की आत्मा पर मेरा अधिकार होगा और सब चाहे हाँ ये तो भूल ही गए थे शरीर में वो भी तो है वो मेरे नामांतर आत्मा आज श्री कृष्ण कहलाएगी गट गठ वी कृष्ण और देवगुरु बृहस्पति मेरे मार्ग के गुरु होंगे वे ही गुरु होंगे अनंत काल तक उन्हीं से ही सब अभिमंत्रित होंगे जो भक्त होंगे मेरे अतीन्द्रीय हाँ, चक्षु में उनका वास होगा और मेरा इंद्र से युद्ध होगा मुझे स्वीकार है और ध्यान रहे सात वारों में एक बार सूर्यवार होगा जो कृष्णवार होगा जो मेरा दिन होगा और सात वारों में एक बार और एक ग्रह देव गुरु बृहस्पति के नामांतर बृहस्पति कहलाएगा गुरुवार कहलाएगा और मर्यादाएं खंडित नहीं होंगी इंद्र से पहले मेरी पूजा होगी तो मंडे से पहले संडे है और शुक्र से पहले देव गुरु पूजे जाएंगे इसका आप ध्यान रखेंगे तो सबने कहा हमें स्वीकार है और उसी के साथ कृष्ण और इंद्र सूर्य की किरणों की भांति असंख्य ज्योतियों में बदलते हम सब में समाते चले गए एक बना आत्मा दूसरा बना मन और बुद्धि हो गई अंतर्द्वंद बोलो कथा समझ में आती है बुद्धि बन गई अंतर्द्वंद इंद्र भ्रमाता है कहता मेरे राव मेरे राव विषयों में भोगो बाहर भागो कृष्ण कहते हैं मत भटको भीतर आओ मुझसे जुड़ो और अजर अमर अनंत की राह पाओ लेकिन हम बढ़ते चले गए संप्रदायों में भटकते चले गए और हमने धर्म की राह छोड़ दी हमें कृष्ण नहीं सुहाए हमें मन इंद्र की ही सुधी सताती रही और इंद्रियों के वशीभूत हम झूठ कपट लोभ फरेप करते गए जब जब ये बुद्धि हमारी मन इंद्र की पत्नी शचि बन जाती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को गटगटवासी राम को इस देश से बाहर जाना होता है तो भागते कृष्ण से इंद्र कहता है रे कृष्ण मैं जीता पारिजात मेरा और वासुदेव आत्मा उसी को शरीर की मट्टी को फिर आन वान में लाकर पुनः आपका रूप देता है और कहता है क्यों रे इंद्र कौन हारा अभी तो युद्ध जारी है पारिजात कहते हैं परमेश्वर का बनाया पुष्प वो जीव तुम सब हो कथाओं के रहस्य जानो ये रहस्य नहीं लाए हैं बच्चों को पढ़ाते थे और उनको अक्षरशा उनके जीवन का सरस ज्ञान देते थे आज आप भटकते आज आप खाली भजन गा के भागना चाहते हैं नाटक करते और अपने को धोना नहीं चाहते कि आज से कोई झूठ नहीं